चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य यानी जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर कर देखेंगी नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश यानी पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समुह रच डालती है। समूहों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञ शाला को चकित होकर यानी आश्चर्य के साथ देख रहे हैं इस प्रकार सब कौतुक यानी विचित्र रचना देख वे गुरु के पास चले देर हुई जानकर उनके मन में डर है जिनके भय से डर को भी डर लगता है वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं दिखला रहे हैं उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को ज़बरदस्ती विदा किया फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर बैठे रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी तब सबने संध्या वंदन किया फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दो पहर बीत गई तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं मुनि ने बार बार आज्ञा दी तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा हे तात अब सो जाओ तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त कर उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जहां बसंत ऋतु तो लुभा कर रह गई है मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं नए पत्तों फूलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं पपीहे है, कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर शोभित सुशोभित है जिसमें मढ़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है उसका जल निर्मल है जिसमे अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र परम रमणीय है जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे उसी समय सीता जी वहां आई माता ने उन्हें गिरिजा यानी पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता देखकर मन मोहित हो जाता है सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर्मा का। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहबल होकर वह सीता जी के पास आई सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। हैं किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूं वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों को वाणी नहीं है यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखिया प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी हे सखी ये राजनीतिक लिया है जहां तहा सब लोग उन्ही की छवि का वर्णन कर रहे हैं अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए वे देखने ही योग्य है उसके वचन सीताजी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई वे चकित होकर सब सबोर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृद छोनी इधर उधर देख रही हो कंकण हाथों के कड़े गर्धनी और पाएजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा श्री सीता जी के मुख्य रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए सुंदर नेत्र स्थिर हो गए टकटकी तक लग गई मानो निमि, यानी जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी हूँ यानी पलकों में रहना छोड़ दिया जिससे पलकों का गिरना रुक गया सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो वह सीता जी की शोभा यानी सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है वह वा ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है यानी पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दू इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से वचन बोले हे तात यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है हाँ। जैसे कि अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने किंतु हे भाई सुनो मेरे मंगल दायक यानी दाहिने अंग फड़क रहे हैं रघुवंशियों का यह सहज यानी जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं हैं पराई स्त्रियाँ जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती और भिखारी जिनके यहाँ से नाहीं नहीं पाते यानी खाली हाथ नहीं लौटते ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है सीताजी चकित होकर चारों ओर देख रही है, मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहा चले गए बाल मृग नयनी यानी मृग के छौने की सी आंख वाली सीताजी जहां दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया उनके रूप देखकर कर नेत्र ललचा उठे वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र चकित यानी निश्चल हो गए पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल यानी बेकाबू हो गया मानो शरद ऋतु के के चंद्रमा को को बेसुध हुई देख रही हो नेत्रों के रास्ते श्री हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में स कुछ आ गई यानी कुछ कह नहीं सकती थी उसी समय दोनों भाई लता मंडप यानी कुंज में से प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कड़ियों के गुच्छे लगे हैं माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभा मान कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है टेड़ी भौहे और घुंघराले बाल हैं नए लाल कमल के समान रतनारे लाल नेत्र हैं थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं वक्षस्थल पर मणियों की माला है शंख के सदृश सुंदर गला है कामदेव के हाथी के बच्चे के सूण के समान यानी उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं जो बल की सीमा है जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है हे सखी सांवला कुमार तो बहुत ही सलोना है सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देख कर अपने को भूल गयी एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा नख से शिख तक श्री राम जी की शोभा को देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया जब सखियों ने सीता जी को परवश यानी प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी बड़ी देर हो गई अब चलना चाहिए। कल इसी समय फिर आएंगी ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं, देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय लगा बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे बिस मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे पिता के प्राण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही इसलिए मन में विलाप करने लगी प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह और शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना तब परम प्रेम की कोमल स्ही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ती पर चित्रित कर लिया सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती आपकी जय हो जय हो हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी तक लगाकर देखने वाली चकोरी आपकी जय हो हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और छह मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता हे जगत जननी हे बिजली किसी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष नहीं कह सकते हे हे भक्तों को मांगा वर देने वाली हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्राय प्रिय पत्नी आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं हे देवी आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद यानी माला को सिर पर धारण किया गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली हे सीता हमारी सच्ची असी से तुम्हारी मन कामना पूरी होगी नारद जी का वचन सदा पवित्र यानी संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर् तुमको मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वह वही स्वभाव से ही सुंदर सांवलावर यानी श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा वह दया का खजाना और सुजान यानी सर्वज्ञ है तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियाँ हृदय में हर्षित हुई तुलसीदास जी कहते हैं भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल लौट चली गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया क्योंकि उनका सरल स्वभाव है छल तो उसे छूता भी नहीं है फूल पाकर मुनि ने पूजा की फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख्य समान देखकर सुख पाया फिर मन में यह विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विश इसका भाई दिन में यह मलिन यानी शोभाहीन और निस्तेज रहता है और कलंकी यानी काले दाग से युक्त है बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है फिर यह घटता बढ़ता रहता है और स्त्रियों को दुख देने वाला है राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है चकवे को यानी चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी यानी उसे मुरझा देने वाला है हे चंद्रमा तुझमे बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है वर्णन करके बड़ी रात हो गई जानकर वे गुरु जी के पास चले मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के स्वभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं सब राजा रूपी तारे उजाला यानी मंद प्रकाश करते हैं पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे सूर्य उदय हुआ बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया तारे छिप गए संसार में तेज का प्रकाश हो गया हे रघुनाथ जी सूर्य ने अपनी उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने यानी खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे के के पास आए, आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया, तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे तब मुनि ने कहा हे नाथ चलो जनक जी ने बुला भेजा है चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए देखें ईश्वर किसको को बड़ाई देते हैं लक्ष्मण जी ने कहा हे नाथ जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा यानी धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा इस श्रेष्ठ को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया फिर मुनियों के समूह सहित कृपाल श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुला कर चल दिया जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है तब उन्होंने सब पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु यानी सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया उसी समय राजकुमार यानी राम और लक्ष्मण वहाँ पर आए वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छाई है सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हो कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो छल से जो राक्षस वहा राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए जिसके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं जनक जी के सजातीय यानी कुटुम्बी प्रभु को किस तरह यानी कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं जैसे सगे सजन यानी संबंधी प्रिय लगते हैं जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश के परम तत्व के रूप में दिखे हरे भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है पर वे भी उसे कह नहीं सकती फिर भी कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कोशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा सुंदर सांले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कोशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले यानी उसको नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव भी मन को हरने वाली है सॉरी कामदेव के भी मन को हरने वाली है वह वा हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल यानी झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है भौहे टेढ़ी और नासिका मनोहर है ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं दी यानी दीप्तिमान हो रहे हैं काले घुंघराले बालों को देख कर की पंक्तियां भी लजा जाती है पीली चौकोनी सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलिया बनाई यानी काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीन रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही है हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। यानी खड़े होने की शान की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कमर में तर्कस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं में सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेव सुशोभित है नख से लेकर शिख तक सब अंग सुंदर हैं उन पर महान शोभा छाई हुई है उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए नेत्र यानी शून्य और तारे यानी पुतलिया भी नहीं चलते जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग यानी यज्ञशाला दिखलाई मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहाँ जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्य देखने लगते हैं सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका मुनि ने राजा से कहा रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए प्रभु को देख कर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए यानी निराश एवं उत्साहहीन हो गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे इसमें संदेह नहीं इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी यो सोचकर वे कहने लगे हे भाई ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे यह बात सुनकर बहुत हंसे उन्होंने कहा धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याहे ही कौन सकता है काल ही क्यों ना हो एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। उन्होंने कहा राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे रही युद्ध की बात तो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीते ही कौन सकता है गाल बजाकर कर व्यर्थ ही मत मरो मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता यानी परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो ऐसा अवसर बार-बार नहीं मिलेगा सुंदर सुख देने वाले वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में बसने हैं स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर जानकी जी को को पत्नी रूप रूप में पाने की दुराशा देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया यानी जीवन और जन्म को सफल कर लिया ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे मनुष्यों की तो बात ही क्या देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली रूप और गुणों की खान जगत जननी की की जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता उसके लिए मुझे काव्या की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना और अपने को को बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं देखकर कौन कहलाए और अपयश का भागी बने अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अप कीर्ति मोल लेना है कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहां जिसकी उपमा उन्हें दी जाए पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है पार्वती अर्धांगिनी है अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है शेष आधा अंग पुरुष यानी शिवजी का है कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का यानी अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे यानी समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से जिसको मथने के लिए भगवान ने अति करकश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदरा चल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं उनको प्रकट करने में हेतु बने थे यह सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है हाँ इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो परम रूपमय कच्छप हो शोभा रस्सी हो श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक सॉरी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुण प्रकृति का ही विकार है अतः उस सुंदरता को मथ प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृति ही अर्थात उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी स्वरूप ही है अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है अतएव अनुपमेय है यही तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगीं सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे सीताजी चकित चित्त से राम जी को देखने लगी तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए सीता जी ने मुनि के पास बैठे दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे यानी स्थिर हो गए परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को को देखकर सीता जी जी सकुचा वे श्री रामचंद्र हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया सब एकता उन्हीं को देखने लगे सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं हे विधाता जनक की मूर्ता को शीघ्रता से हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह से कर दे संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर्तो यह सांवला ही है तब राजा जनक ने वंदीजनों यानी भाटों को बुलाया वे विरदावली यानी वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए राजा ने कहा जाकर मेरा प्रण सब से कहो भाट चले उनके हृदय में कम आनंद न था